बस टर्मिनल नैना ने चौकते हुए कहा ये लोग बस स्टैंड पर क्या कर रहे थे वहाँ से तो लॉन्ग डिस्टेंस की बस जाती है कहीं ये पता नहीं मैडम अभी हमने बस उस संदिग्ध को वहाँ वैन के आसपास भटकते देखा है आई थिंक हमें वहाँ जाकर इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए हमें तुरंत ही वहाँ के लिए निकलना चाहिए देव जल्दबाजी में जवाब दिया सही कह रहे हो तुम नैना ने भी देव की बातों ऐसी सहमति जताते हुए कहा फिर उसने मिताली की तरफ देखते हुए कहा मैडम हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए तुरंत जाना होगा हम चलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जाओ और अगर बस टर्मिनल पर इन्वेस्टिगेशन करने में कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना मुझे मिताली ने नैना के काम को अप्रिशिएट करते हुए जवाब दिया नैना तुरंत ही वहाँ से जाने के लिए मुड़ गई। लेकिन विक्रांत अभी भी ना जाने किस ख्याल में खोया हुआ था की उसने नैना की तरफ ध्यान ही नहीं दिया विक्रांत चले पता नहीं खोया रहता है ये नैना ने थोड़ी तेज आवाज में विक्रांत को बुलाते हुए कहा अब जाकर विक्रांत के कान में नैना की आवाज पहुँची वो बिना कुछ जवाब दिए चुपचाप से नैना और देव के पीछे पीछे चल पड़ा। ऑफिस से बाहर निकलने के बाद नैना को लगा कि विक्रांत गाड़ी ड्राइव करेगा, लेकिन वो अभी भी किसी दूसरी दुनिया में ही खोया हुआ था विक्रांत को इस तरह बेसुध देखकर देव तुरंत ही जाकर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया वो विक्रांत के सन दिमाग से भली भांति परिचित था इसलिए किसी भी हालत में उसका मूड नहीं खराब करना चाहता था विक्रांत भी गाड़ी में जाकर बैठ गया उसके दिमाग में इस वक्त अदृश्य शक्ति का मैसेज ही घूम रहा था आज अदृश्य शक्ति ने उसे टूल के रूप में एक बुलेट प्रूफ जैकेट दिया बंदूक की गोली से सुरक्षित कर सकता था किसी भी इमरजेंसी के वक्त ये जैकेट विक्रांत की जान बचाने में उसकी मदद कर सकती थी विक्रांत को एक बात ये नहीं समझ में आ रहा था की पिछले दिन उसे कोडवर्ड के तौर पर पहाड़ और चंद्रमा मिला हुआ था पहाड़ का मतलब उसके काम से था और चंद्रमा का अर्थ पैसे से था लेकिन आज के दिन तो मैंने ना कोई खास काम में प्रोग्रेस किया और ना ही कुछ पैसे कमाए तो फिर ये सक्सेस रेट छियानवे प्रतिशत कैसे हो गया हो इतनी देर तक सोचने के बाद विक्रांत को समझ आया कि उसका सक्सेस रेट इसलिए इतना ज्यादा था क्योंकि उसने सोनू दीदी को पकड़ा था भले ही सोनू की गिरफ्तारी से उसके केस में ज्यादा कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ लेकिन विक्रांत ने सोनू को अरेस्ट करके पूरे मुंबई शहर में चलने वाले इलीगल चोरी के धंधे को खत्म कर दिया उसने पूरे चोर बाजार के मार्केट पर तगड़ा प्रहार किया था सोनू के पकड़े जाने के बाद से अब शहर में चोरी के सामान की खरीद फरोख्त का सारा धंधा बंद हो चुका था और इसी काम के लिए उसे आज छियानवे प्रतिशत सक्सेस रेट दिया गया था इस चीज से विक्रांत को एक बात ये समझ में आई कि अदृश्य शक्ति हर उस काम को करवाना पसंद करती है जिसमें लोगों का भला हो ऐसा लगता है की अदृश्य शक्ति विक्रांत के माध्यम से लोगों का भला करवाना चाहती है नैना मैडम गाड़ी के अंदर बैठे बैठे श्रेयस ने थोड़ा गंभीर होते हुए सवाल किया इन लुटेरों ने बैंक में डाका डाला और फिर उसके बाद ये लोग बस अड्डे पर क्यों आए और उसमें भी बड़ी बात इन लोगों ने अपना उतारा फेस मास्क, उता मास्क पहनकर क्यों भाग रहे थे कुछ समझ नहीं आ रहा हम्म देव ने भी श्रेयस की बातों से सहमति जताते हुए कहा सही बात इतनी शातिर तरीके से इन लोगों ने बैंक में रॉबरी की सब कुछ इतनी सफाई से किया तो फिर रॉबरी के बाद ये इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? ये लोग अपना मास्क पहनकर क्यों भागे क्या रीजन हो सकता है नेहरा ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया वो कुछ सोच रही थी कि अमित बोल पड़ा मुझे तो लग रहा है कि ये साले पुलिस को छकाने के लिए ये सब कर रहे थे ये साले पुलिस के मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे चैलेंज कर रहे है इन सालों को तो पकड़ के इनका सारा चैलेंज निकाल दूंगा मैं श्रेष ने गुस्से ऐसी भरे लफ्जों में जवाब दिया अब तक काफी रात हो चुकी थी मुंबई की सड़कों पर वैसे तो भीड़ कभी कम नहीं होती लेकिन इस वक्त ट्रैफिक बहुत कम थी तो नैना को और पुलिस की बाकी टीम को बस टर्मिनल पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा बहुत जल्द ये सब लोग बस टर्मिनल पहुंच गए और फिर वहां पहुंचते ही तुरंत ही बस टर्मिनल के ऑपरेटर समेत वहाँ काम करने वाले लोग भी पहुँच गए पुलिस ने सबसे पहले यहाँ के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया यहाँ आने के बाद पता चला कि पुलिस की टीम बैंक के पास वाले एरिया के सीसीटीवी फुटेज में दिखे अधेड़ उम्र के संदिग्ध की फोटो लेकर हर जगह उसे खोजने की कोशिश कर रही थी ये वही अधेड़ था जो बैंक के पास वाले एरिया में रोजाना एक बच्चे को स्कूल छोड़ते हुए दिख रहा था जब पुलिस उसकी फोटो लेकर बस टर्मिनल पर लोगो ऐसी पूछताछ कर रही थी तब पता चला की टिकट काउंटर आरोप काम करने वाली एक लेडीज वर्कर ने उसे पहचान लिया था उसने पुलिस को बताया की बैंक के रॉबरी वाले दिन ही शख्स बस टिकट लेने के लिए आया हुआ था अब यहाँ पर हैरान करने वाली दो बातें सामने आ रही थी पहली बात तो ये है कि इस टिकट वेंडर की यादाश्त इतनी अच्छी कैसे हो सकती है कि उसे अपने यहाँ से टिकट खरीद कर ले जाने वाले का चेहरा तक याद है दूसरी बात ये है कि उस टिकट वेंडर ने पुलिस को बताया था की इस अधेड़ उम्र के शख्स का चेहरा काफी जाना पहचाना सा लग रहा था ऐसा लग रहा था कि उसका चेहरा किसी सेलिब्रिटी से मिलता जुलता हुआ था जैसे ही नैना और बाकी पुलिस वाले बस टर्मिनल पहुंचे, तुरंत ही उन्होंने बस टर्मिनल के सीसीटीवी फुटेज को देखना शुरू कर दिया इस सीसीटीवी फुटेज में भी वो अधेड़ आदमी नजर आ गया नैना और बाकी के पुलिस वालों ने तुरंत ही उसे पहचान लिया ये कन्फर्म हो चुका था की ये वही संदिग्ध आदमी है जो की लुटेरों की मारुती वैन के आस किसी बच्चे के साथ नजर आ रहा था